शराचार्य केशव बातरायण सूत्र भाष्य कुनः वंदे भगवरो गुररात्मे मूर्तिभागिने व्योम व्यातहाय दक्षिण मूर्त नमः ओं शांति शांति असमवाय कारण का लक्षण दिनकर क्या कहे अंतिम कारणत्व तो ये भी बीच में आना चाहिए समवाय स्वसमवाय अन्य तरह संबंधेन न कारण भी होना चाहिए और आत्मविशेष गुण भिन्नत्व सत्य अगर आत्मविशेष गुण भिन्नत्व ये नहीं कहेंगे तो ज्ञान आदि में अतिव्यक्ति हो जाएगी अर्थात ज्ञान इच्छा के प्रति असमवाय कारण ये हो जाएगा तो हानि क्या है कारण होते ही नहीं वहां तो आत्म मनुष्य में वो कारण होता है तो समवाय स्व समवाय समवे तत्व तो अन्य तरह से दो संबंध कहा गया अगर हम समवाय नहीं कहेंगे खाली स्व समवाय समवे तत्व तो इतना कहेंगे तो कौन सा असमवा कारण में लक्षणों की अभ्याप्ति हो जाएगी समवाय ये अंश नहीं कहेंगे घट में समवाय नहीं कहेंगे कार्य सह जहाँ कहते हैं उस अंश में लक्षण जाएगा नहीं अभी कपाल संयोग घटका असमवाय कारण बन नहीं पाएगा क्योंकि कपाल संयोग जब घटका असमवाय कारण बनता है तो कारण था अवच्छेद का संबंध क्या होता है समवाय अगर आप लक्षण में समवाय नहीं देंगे तो वो नहीं घट पाएगा इसी प्रकार के स्व समवायी समवाय तत्व तो ये अंश नहीं कहेंगे तो जो कारण सह एक अर्थ वो अंश घटेगा नहीं अच्छा कारिका में कहा था कि तत्रा तत्रसन्न जनकम तत्रासन तत्रपद से समवाय कारण में आसन आसन अर्थात सम्बद्ध तो समवाय कारण में संबंध इसको छोड़ करके समवाय समवाय सम्व अन्य तरह सम्बन्ध इतने दूर तक तो क्यों जाना पड़ा हाँ तादात्य सम्बन्ध ना घट भी घट रूप के प्रति असमवाय कारण बन जाएगा अर्थात जो समवायिक कारण होता है वो भी असमवाही कारण बन जाएगा तादात में संबंध न अच्छा आगे दिनकरी में यू जो कुछ लोग कहते हैं कार्य नाश जनक नाश प्रतियोगित्व तत्व तत्व अर्थात अभी असमवाही कारण का लक्षण किया जा रहा है असमवाही कारण का लक्षण कहेंगे कार्य नाश जनक नास प्रतियोगित्व कार्य नाश का जनक जो नाश है असमवायिक कारण का नाश से भी कार्य का नाश होता है तो कार्य नाश जनक नाश जनक तो नाश अर्थात असमवाय कारण नाश असमवाहिक कारण नाश का प्रतियोगी कौन हो जाएगा असमवाही कारण कहते हैं प्रतियोगी तुम तम तत्व कारण तुम, कुछ लोग ऐसा कहते हैं तो यहाँ दिन कर कहते हैं तन्न तो ये बात ठीक नहीं है दित्तो नाश प्रयोजक नाश प्रतियोगिनी प्रतियोगिन्याम अपेक्षा बुद्धो हो इति दित्तो नाश इसका प्रयोजक नाश हो गया बुद्धि नाश तभी द्वित्व का अनुभव होने के लिए सामने में दो पदार्थ होना चाहिए तो प्रथम ज्ञान होगा अयम एक है अयम एक है इस प्रकार के ज्ञान होगा होने के बाद ये प्रथम क्षण में होगा अयम एक है अयम एक है द्वितीय क्षण में अपेक्षा बुद्धि अपेक्षा बुद्धि अर्थात एक तदपेक्ष अयम भिन्न इस प्रकार इसको कहेंगे अपेक्षा बुद्धि द्वितीय क्षण में अपेक्षा बुद्धि होने से तृतीय क्षण में द्व्युत्व की उत्पत्ति होगी अर्थात द्वित्व कोई स्वाभाविक पदार्थ नहीं है इसलिए कहा गया द्वित्वादिकं तु एकत्वम नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम और द्वित्वादिकम तो अनितम क्योंकि द्वित्व सर्वदा दर्शक का ऊपर निर्भर करता है अगर दर्शक नहीं है तो फिर द्वित्व का बात ही नहीं है अपेक्षा बुद्धि होगी प्रथम क्षण में अयम एक अयम एक द्वितीय क्षण में अपेक्षा बुद्धि अपेक्षा बुद्धि होने से तृतीय क्षण में द्वित्व की उत्पत्ति होगी द्वित्व की उत्पत्ति होने के बाद चतुर्थ क्षण में दुतित्व क्योंकि द्व्य्व यह क्या पदार्थ है संख्या तो उसमें जाती रहेगी दतुर्थ तो क्षण में द्वित्तो तो इसका अनुभव होगा दित्वत्व जाती है नित्य है इसलिए इसका खाली अनुभव होगा और द्वितत्व तो निर्विकल्प का जैसे घट में घटत्व वो निर्विकल्प ज्ञान उसका होगा अभी द्वितत्व का निर्विकल्प ज्ञान होगा इस चतुर्थ क्षण में और पंचम क्षण में द्वित्वत्व जो निर्विकल्प जाति हुआ था द्वित्वत्व विशिष्ट द्वित्व का ज्ञान होगा जो कि सब विकल्प हो गया है क्योंकि द्वित्वत्व विशिष्ट हुआ और अपेक्षा बुद्धि की अपेक्षा बुद्धि का नाश भी हो जाएगा उसी क्षण तभी द्वितीय क्षण में अपेक्षा बुद्धि की उत्पत्ति हुई थी अभी तृतीय क्षण में द्वित्व की उत्पत्ति चतुर्थ क्षण में द्वितत्व का भान पंचम क्षण में इसका नाश हुआ अर्थात अपेक्षा बुद्धि द्वितीय क्षण में उत्पन्न पंचम क्षण में नाश अर्थात चार क्षण रहा आत्म विशेष गुण जितने होंगे सब तृतीय क्षण ध्वंस हो जाएंगे किन्तु तो अपेक्षा बुद्धि ऐसा है कि जो चतुर्थ क्षण पर्यत रहेगा तो अपेक्षा बुद्धि नाश हो जाएगा पंचम क्षण में तो ष्ठ क्षण में द्वित्व का भी नाश हो जाएगा क्योंकि अपेक्षा बुद्धि से आगे द्वितत्व इत्यादि होकर के द्वित्व का भान हो रहा था तो अपेक्षा बुद्धि नाश होने से द्वित्व का भी नाश हो जाएगा अभी अगर आप कहेंगे कि कार्य नाश जनक नाश का प्रतियोगी ही असमवाय कारण होगा ऐसा अगर कहेंगे ये जो द्वित्व वो एक कार्य है तो द्वित्व नाश कैसे हुआ अपेक्षा बुद्धि नाश होने से तभी नाश प्रयोजक नाश कौन नाश हुआ दुनाश प्रयोजक नाश अपेक्षा बुद्धि नाश अपेक्षा बुद्धि नाश, उसका प्रतियोगी कौन हो, हो गया अपेक्षा बुद्धि प्रतियोगी न्याम अपेक्षा बुद्धो अगर आप कहेंगे कि कार्य नाश जनक नाश प्रतियोगी कार्य हो गया द्वित्व द्वित्व नाश प्रयोजक नाश हो गया अपेक्षा बुद्धि नाश तो अपेक्षा बुद्धि नाश का प्रतियोगी हो गया अपेक्षा बुद्धि उसमें द्वित्व का असमवाय कारण का लक्षण चला जाएगा किन्तु द्वित्व का असमवा कारण अपेक्षा बुद्धि नहीं होते हैं क्योंकि अवयवी संख्या का कारण कौन होगा अवयवी गुण का असंभाविक कारण कौन होगा अवयव गुण तो अभी द्वित्व जिसमें रहेगा उसका अवयव हो जाएंगे जो दो अलग अलग एक एक हो जाएंगे उसमें क्या संख्या रहेगा एक तो तो घट में रहने वाला वो जो द्वित्व उसका असमवाय कारण और घट में रहने वाला एकत्व तो होगा क्योंकि अगर द्वित्व के प्रति असमवाय कारण आप अपेक्षा बुद्धि को कहेंगे द्वित्व समवाय संबंध से कहाँ रहेगा कहाँ उत्पन्न होगा घट में और अपेक्षा बुद्धि कहाँ होगी आत्मा में तो अभी द्वित्व रहेगा कार्य रहेगा घट में और अपेक्षा बुद्धि होगी आत्मा में तो कार्य कारण समानाधिकरण नहीं होंगे तो इसलिए वहां कहते हैं कि तत्रासन अर्थात समवाहिक कारणों में आसन्न होना चाहिए द्वित्व का सामवायिक कारण हो गया अघट उसमें आसन्न अर्थात घट में जो रहेगा अघट में वह एकत्व तो रहेगा तो वही असामवायिक कारण होता है किंतु अगर आप लक्षण कर देंगे कि कार्यनाशक जन कार्यनाश जनक नाश प्रतियोगित्व तो अपेक्षा बुद्धि में भी जाएगा लक्षण किन्तु तो अपेक्षा बुद्धि नहीं होता है असमवाय कारण इसलिए कहते हैं कि द्वित्व नाश प्रयोजक नाश प्रतियोगि न्याम अपेक्षा बुद्धो अतिव्याप्ते अतिव्याप्ति हो जाएगी इसलिए जो कार्य नाश जनक नाश प्रतियोगी त्व असमवाय कारण त्व ये लक्षण ठीक नहीं है अच्छा अभी कहते है कि द्रव्य के प्रति असमवाही कारण कौन होगा उसके लिए कहते हैं द्वित्व दोनों में रहेगा एकत्व एक में रहेगा इसमें एकत्व रहेगा इसमें एकत्व रहेगा एक समवाय समय रहेगा इसमें भी समवाय समय रहेगा द्वितीय भी इसमें समवाय समय रहेगा इसमें केवल इसमें भी द्वितीय समवाय से रहेगा और इसमें भी द्वितीय समवाय से रहेगा तभी क्या हुआ एकत्व इसमें समवाय समंस है द्वित्व भी इसमें समवाय समं से है तो और कहेंगे कि द्वित्व एक में संवाय संबंध से रह जाएगा कहा और जब कहेंगे कि द्वित्व ये दोनों में रहना चाहिए तो उस संबंध को कहते हैं पर्याप्ति संबंध द्वितीय पर्याप्ति संबंध में दोनों में रहेगा और द्वितीय संवाय संबंध से एक में रहेगा एक ही द्रव्य में द्वित्व रहेगा अवय मात्र संयोगत्व द्रव्य असमवाय कारणत्व इति इत्यादि विशिष्य एवं लक्षण निर्वाच्य असमवाय कारण का लक्षण विशिष्य अर्थात तो एक एक प्रति करके कर कहेंगे तो द्रव्य के प्रति असमवा कारण होगा अवय मात्र संयोगत्व अवय मात्र कहते हैं इंत पट के प्रति असमवायिक कारण हो जाएगा तंतु संयोग तंतु संयोग तंतु हस्त संयोग में तंतु संयोग है नहीं है तंतु आकाश संयोग तंतु पवन संयोग ये सब में भी है तो अगर आप कहेंगे कि अवयव संयोग अवयवी के प्रति असमवाय कारण हो जाएगा तो तंतु पवन संयोग ये भी पट के प्रति असमवाय कारण हो जाएगा इसलिए कहते हैं अवयव मात्र संयोगत्व अर्थात तो वह संयोग केवल अवयव में ही रहना है पट के प्रति क तंतु अवय ख तंतु भी अवयव अर्थात क ख के बीच में जो संयोग होगा वो अवयव मात्र तो अवयव मात्र संयोग अवयव में रहेगा वो द्रव्य का कारण तुम इति इत्यादि असमवाणत्म द्रव्य का कारण हुआ इसी प्रकार की गुण का असमवाई कारण विशिष्य अर्थात अलग अलग करके असमवाय कारण कहना होगा निर्वाच्य अथवा कुछ लोग कहते हैं ये पूर्वों में विचार आया था ये कारणता अधिकरणता ये सबको अलग पदार्थ ही मानेंगे ये नब्बे लोग कहते थे तो प्राचीन लोग कहे अलग पदार्थ मानेंगे तब फिर उनका भी ज्ञान होना पड़ेगा निश्चय से साधन तो, तो कहते है तो नब्बे लोग कह दिए वो सब आवश्यक नहीं है से साधन के लिए तो साथ ही तो बाकी ऐसे पदार्थ है अन्य पदार्थ ही मान सकते हैं इसलिए वो कारणों में जो कारणत्व कारणता ये अखंड उपाधि अर्थात वो कारणों में जो कारणत्व रहेगा उसमें और अवच्छेद का नहीं है अखंड उपाधि अखंड उपाधि कहे थे असमवय सति सती स्व्यावृतत्व अखंड उपाधि में विचार हुआ था इस पुस्तक में तो वो तिरानबे में आया था नौ तीन अखंड उपाधि का विचार हुआ था अर्थात वो समवाय संबंध से नहीं रहेगा अर्थात असमवाय कारणों में जो कारणता रहेगी वो समवाय संबंध से नहीं रहेगा और स्वतः व्यावृत अर्थात कारणता को दूसरों से भिन्न करने के लिए उसमें और एक अवच्छेदक मानेगा जिसे घटों को दूसरों से भिन्न करने के लिए घटत्व मानते हैं घटतत्व को घटका अवच्छेदक कहा गया इसी प्रकार की कारणत्व में और अवच्छेदक मानना है दूसरों से व्यावृत करने के लिए आवश्यक नहीं है कारण में ये कारण तो ये समुवाय सम्बन्ध से नहीं रहेगा और स्वतः व्यावृत भी इति अन्य अन्य अर्थात नव्या नवे लोग इस प्रकार कहते हैं अच्छा यदि दिया अखंड उपाधि रीति रामरुद्री में दिया पट अनारंभक तंतुद्वय संयोग अति व्याप्तिम परिचिंत्य अगर पट के प्रति तंतु संयोग को आप असमवाय कारण कहेंगे कहते तंतु संयोग द्व तंतु संयोग हुए किन्तु पट आरंभ नहीं हुआ दो तंतु ऐसे मिल गए किन्तु पटन नहीं हुआ अभी तो होने से कहते हैं आप तो तंतु संयोगों को कहेंगे पटो प्रति असमवाही कारण अभी तो पटन नहीं बना तो असमवाई कारण ये कैसे होंगे अति व्याप्तिम परिचिंत्य कारणत्व पदार्थांतरम इसलिए कारणत्व ये अन्य पदार्थ साथ में नहीं आएगा वो तो लोग कहते हैं कि अखंड उपाधि ये कारणत्व है अच्छा आगे मुक्तावली में अच्छा तो ये कारणम ज्ञेय आगे कहा गया था कि कार्यम येत कार्य कहा गया था और जनकम द्वितीयम कहा त्र सन्न जनक द्वितभ्या भिन्न ऐसा कह दिया तो आभ्याम, आभ्याम, आभ्याम अर्थात तो समवायि कारण सामवायि कारण अच्छा आभ्याम पारम तृतीय आभ्याम परम समवाय कारण असमवाय अभ्याम परम अभ्याम का समवाय समय कारण असमवाय कारण इससे परम का भिन्नम जो कारण उसको तृतीय कहा जाएगा तृतीयम निमित्त कारणम तो समवाय कारण असमवाय कारण से भिन्न जो कारण होगा उसको निमित्त कारण कहेंगे ये मूल का अर्थ हुआ अच्छा दिनकरी में अत्र इदम बोध्यम अच्छा मूल में ही देते हैं समवायि कारणत्व असमवाय कारणत्व भिन्न कारणत्व में एवं निमित्त कारणत्व क्योंकि मूल में कह दिया समवाय कारण असमवाय कारण से जो भिन्न होगा उसको निमित्त कारण कहेंगे और यह कहते हैं कि समवायि कारणत्व असमवाय कारणत्व ये दोनों को छोड़कर के अगर तीसरा कोई कारणत्व है उस कारणत्व को निमित्त कारणत्व कहेंगे मूल कारण कारण कह दे ये कारणत्व कहते हैं तो क्यों कहते हैं तुरी पट संयोगम प्रति तुरी तंतु संयोग से असमवाय कारणत्व अपनी अकारणवत्व अपि तुरी पट संयोग के प्रति तुरी तंतु संयोग असमवाय कारण माना गया अभी यह जो तुरी तंतु संयोग यह असमवाय कारण हुआ तुरी पट संयोग के प्रति अगर आप मूल लक्षण के अनुसार कहेंगे जो समवायिक कारण है अथवा जो असमवाय कारण है वो सब निमित्त कारण नहीं होंगे क्योंकि आभ्याम भिन्न निमित्त कारण तब यह जो तूरी तंतु संयोग यह असमवाय कारण हो रहा है किसके प्रति तूरी पट संयोग के प्रति तो अगर आप कहेंगे कि जो असमवाय कारण हो गया वो निमित्त कारण नहीं बनेगा तब ये पट के प्रति निमित्त कारण तूरी संयोग नहीं होगा फिर इसलिए दिन कर कहते हैं कि एक में दो कारणत्व रह सकते हैं तुरी तंतु संयोग यह असमवाय कारण भी हो सकता है निमित्त कारण भी हो सकता है तो अगर दोनों होगा तो इसमें असमवाय कारणत्व भी रहेगा निमित्त कारणत्व भी रहेगा तो रहने से कहते हैं असमवाय कारणत्व रहा तद तो भिन्न जो कारणत्व होगा हो उसको निमित्त कारणत्व कारण कहेंगे अगर असमवाय कारण भिन्न निमित्त कारण कहेंगे तो ये फिर निमित्त कारण बन नहीं पाएगा तूरितंतु संयोग तूरित पट संयोगम प्रति तूरितंतु संयोग से असमवाय कारणत्व अपी होने पर भी न तस् पटम प्रति निमित्त कारण तो क्षति तूरितंतु संयोग पट के प्रति निमित्त कारण होता है तो उसमें निमित्त कारण भी रहेगा तूरितंतु संयोग में अगर कह देंगे कि जो असामवा कारण होगा और निमित्त कारण नहीं होगा तो तूरी तंतु संयोग पट के प्रति निमित्त कारण नहीं बन पाएगा किन्तु अभी कहेंगे कि तूरी तंतु संयोग उसमें असमवाय कारणत्व तो भी रहेगा और निमित्त कारणत्व तो भी रहेगा इसलिए उसका निमित्त कारण तो क्षति नहीं हो जाएगा दोनों हो सकते हैं कैसे अलग अलग प्रति प्र, अलग अलग कार्य के प्रति हुआ पट के प्रति निमित्त कारण हो गया और तुरी पट संयोग के प्रति यह असामयिक कारण हुआ कार्य अलग अलग होने से दो अलग अलग कारण करना पड़ेगा आगे कार्य प्रति अच्छा मूल में मुक्तावल में इधम अन्थ सिद्धवता तदाई भी प्रपंच आरंभ हुआ कारण को लेकर के अन्यथा सिद्धि नियता अतिण्व भविध्य परिकीर्ति कहा तो अन्यथा सिद्धि अन्य नियता नियता पूर्ववर्तिण्व ये कारणत्व विचार आरंभ हुआ उसका प्रपंच हो गया त्रय विध्य कह करके तीन प्रकार कारणों का विचार हो गया अभी अन्यथा सिद्धि शून्य ये क्या कह रहे हैं इदानीम अन्यथा इधानीम अन्य सिद्धत्व एवं अर्थात कितने है।, कियो ताम। कियो ताम है ये की में जो इकार दिखता है ये किसका है कहा से आया इदम किमो रिस्के का ये होगा क्योंकि ईदम किमो आगे क्या है रिस्क की वो दीर्घ है यहाँ रसो दिखता है किम ईदम भ्याम वो घम तो और इदम के पर में व जो बतूक हुआ बतूक का वो को घ हो गया घ को यो हो गया कि आ गया फिर ये होने से ये जैसे कर चला गया तो ये जो ये दिखता है वो घ का यहां अर्थात किम परिमाणम परिमाण अभी अर्थात तो कितने है ये अन्यथा सिद्ध ये कितने है कहते हैं ये न सह पूर्व भाव कारणमादाय ये अन्यं प्रति पूर्वभावे सह पूर्वभावः अन्यम ज्ञाते कारणमादा यूभाव जैसे है हो जाएगा अन्यम अन्यम ज्ञाते ज्ञाते प्रति पूर्वत्वे आगे पूर्व ज्ञाते नहीं अन्यम प्रति पूर्वत्वे ज्ञाते अन्यम प्रति पूर्वत्वे ज्ञाते अच्छा अन्यम प्रति पूर्वत्व आगे सति सप्तमी हो गया पूर्वत्वे ज्ञाते सति तो ठीक है चलेगा तो पूर्वत्वे कहे यहाँ पूर्व भाव कह गया तस्य भावस तो चलो अन्यम प्रति पूर्वत्वे ज्ञाते य पूर्व भाव अच्छा ये पूर्वत्वे और पूर्व भाव से इसमें दो मात्रा अधिक आता है ये देखना पड़ेगा ये छंद का ये गीती छंद है बारह अठारह मात्रा वो देख करके उसको सेटिंग करना पड़ेगा पूर्व भावे लेना है अथवा तो पूर्वत्वे लेना पड़ेगा अन्यम प्रति पूर्व भावे और ए, ए दो मात्रा हो गया पूर्व भाव हो।, हो अच्छा मतलब आप कहते हैं कि नीचे में भी भाव होना चाहिए अच्छा ये न सह पूर्व भाव यहाँ अन्यम प्रति पूर्व भाव कहना वहां ये न जो है ना वो ये में दो मात्रा है नौ में एक मात्रा है किंतु अन्यम में अ दो मात्रा हो गया संयोग गुरु अ दो मात्रा हो गया अन्यम वो भी अनुसार को मिलाकर के दो मात्रा हो गया चार मात्रा और प्र और ती प्र में एकमात्रा ती में एकमात्रा ये हो गया चार दो छ दो मात्रा हो गया आठ और में एक मात्रा है, हैसो है नौ भा में दो और वे में दो अच्छा ये नौ चार तेरह मात्रा हो गया तो कौन सा तो कौन सा पूर्वत्व, पूर्वोत्व पूर्वत्व होने से गुरु हो जाएगा गुरु हो के वहां तीन मात्रा होगा पूर्व गुरु हो करके एक मात्रा हो जाएगा दो मात्रा हो जाएगा और अगर तु में दो मात्रा होगा अर्थात इसके अपेक्षा वहां एक मात्रा कम हो जाएगा यहाँ भावे में चार मात्रा आया तुए में तीन मात्रा होगा तो वो ठीक होगा क्योंकि ये तेरह मात्रा हो गया ये पूर्वार्ध बारह मात्रा होना चाहिए था ये तेरह मात्रा हो गया इसलिए अन्यम प्रति पूर्वोत्व यह ठीक पाठ है <laughs> चलिए <laughs> अच्छा सह पूर्वभाव एक कारिका में पूर्वार्ध पुर्बार, पूर्वार्ध का प्रथम प्रथम पाद में एक अन्यथा सिद्ध का लक्षण अन्यथा सिद्धि का लक्षण और द्वितीय पाद में दूसरा अन्यथा सिद्ध का लक्षण और उत्तरार्ध में एक अन्यथा सिद्ध का लक्षण मुक्तावली में पांच प्रकार के अन्यथा सिद्ध कहेंगे हम लोग तर्क संग्रह में तो केवल एक ही पड़ते थे तो अवश्य क्लिप्त नियत पूर्ववर्ती भी पूर्ववर्ती भी कार्य संभव है तहभूतत्व तो यहां पंचम लक्षण में उसको कहेंगे उसके पूर्व में चार लक्षण कहेंगे तो अंतिम में कहें ये चार क्यों कहते हैं तो सब पंचम में घट जाएगा तो कहते हैं शिष्य बुद्धि बैशारद्यार्थ विशारद करने के लिए सब कहेंगे आगे अभी ये सह पूर्व भाव घट के प्रति दंड पूर्वभाव है दंड से पूर्वभाव ये जो घट के प्रति दंड में पूर्व तो पूर्वत्व का ज्ञान हो रहे हैं अभी दंड कन परिच्छिन्न होकर के दंड ज्ञान हो रहे हैं दंड का परिच्छेद दंड़। दंडत्व तो ये न सह, ये न सह। अर्थात ये न, न, न परिचिन्न अभी दंडत्व परिच्छिन्न होकर के दंड घटके प्रति पूर्वत्व ज्ञात हो रहा है तो ये सह अर्थ दंड सह दंड सह दंड दंड पूर्वभावः क्य कं प्रति प्रति। तो घटं प्रति दंड पूर्वभाव सह वो दंड घटक प्रति अन्यथा सिद्ध हो जाएगा ये प्रथम लक्षण हुआ अर्थात यदिन्न होकर के पूर्व भाव निश्चय हो रहा है वो अवच्छेदक अन्यथा सिद्ध होगा अच्छा ये प्रथम प्रकार के हुआ और दूसरा प्रकार के हुआ कारणम आदाय व यश अन्वय व्यतिरेकत्वम जिसका जिसके साथ अन्वय व्यतिरेक होता है उसको उसके प्रति कारण मानते हैं मृद सत्व घट सत्व मृदभाव घटाभाव तो मृद को घट का कारण मानते हैं किंतु कहते हैं कि इसका स्वयं का स्वतंत्र अन्वय व्यतिरेक नहीं है कारण के साथ मिलकर के अनुय व्यतिरक हो रहा है जैसे दंड सत्व घटसत्व दंडाभाव है भाव ये कह देंगे दंड का घट के साथ स्वतंत्र अनुय व्यतिरक है किंतु दंड में रहने वाला रूप जिस समय हम कहेंगे कि दंड सत्व घट सत्वम उस समय में दंड रूप भी है नहीं है है तब कोई कहेगा दंड रूप दंड रूप सत्व घट सत्वम भी हो जाएगा किंतु कहते हैं कि दंड रूप का घटक के साथ स्वतंत्र अन्वय व्यतिरिक नहीं है अर्थात ऐसे नहीं कि आप सीधा दंड रूप सत्व घट सत्व में कह देंगे अर्थात दंड अगर नहीं रहेगा दंड नहीं रह करके भी दंड रूप का अगर अन्वय व्यतिरक हो जाएगा कहा जाएगा कि दंड रूप का स्वतंत्र अन्वय व्यतिरक हुआ किन्तु यह नहीं होता है कारणम आदाय कारण अर्थात जो घट का कारण जो कि यह दंड रूप का भी समभाविक कारण होता है कारणमा आदा व कार्य सह अन्वय व्यतिरैक कारण हो गया दंड कारणमादाय दंड कार्य सह घटेन सहवयक अन्वय व्यतिरेक तद अर्थात वह दंडरूप अन्यथा सिद्ध होगा ये दूसरा प्रकार के हैं अच्छा आगे तृतीय प्रकार के देते हैं अन्यम प्रति पूर्व भाव ज्ञाते तो भाव विज्ञानम अभी घट के प्रति पूर्व भाव आकाश में रहेगा रहेगा तो जिस समय में घट बनने जा रहा है उसका पूर्वभाव पूर्वत्म आकाश में ज्ञान होने से पहले तो शब्द का ज्ञान है वो व्यक्ति को और जानता है कि शब्द प्रति आकाश कारण होने से शब्द से पहले आकाश को भी रहना पड़ेगा तो अन्यम सब्दम प्रति अर्थात शब्दम प्रति पूर्वभावे आकाशस्य से ज्ञाते घट प्रति घट बनने से पहले आकाश है ऐसा ज्ञान होने से पहले उसको ये ज्ञान है कि ये शब्द के प्रति आकाश पूर्व में रहता है अन्य के प्रति पूर्वभाव ज्ञात तो होने से अन्य के प्रति पूर्वभाव निश्चय होता है अन्यम प्रति अर्थात शब्द प्रति पूर्वभाव ज्ञाते आकाशस् घटम प्रति पूर्वभाव विज्ञान इस प्रकार की पदार्थ को अर्थात आकाश को अन्यथा सिद्ध कहा जाएगा घट रूप कार्य के प्रति आकाश अन्यथा सिद्ध होगा यहाँ आगे दृष्टांत देंगे कुलाल के प्रति पूर्वभाव कुलो पिता में है तो होने से घट के प्रति भी पूर्व भाव कुला पिता में होगा तो यहाँ कुलालो पिता अन्यथा सिद्ध हो जाएगा कुलालो अन्यथा सिद्ध नहीं है घट के प्रति वो तो निमित्त कारण होगा कुला अन्यथा सिद्ध होगा कैसे कहते हैं कि कुलल से पहले यह कुल पिता है कुलालम प्रति पूर्वभाव कु में सिद्ध होने से घट के प्रति पूर्वभाव भी कुलालो पिता में सिद्ध होगा होने से कुलालो पिता सिद्ध होगा ये दृष्टान्त भी होगा हम कहते हैं कि घट के प्रति कुला पूर्वभाव है कैसे होगा कहते हैं कुलाल के प्रति वो पूर्वभाव है और कुला घट के प्रति पूर्वभाव है तो इसलिए वो अन्यथा सिद्ध हो जाएगा अच्छा मुक्तावली में यत ये कारण से पूर्ववर्तीता रूपेण गृह्य यत प्रति कारणस्य पुरावर्तता जो कारण होगा वो निवर्ती होगा तो प्रति ये कार्य से ले लेंगे घट घट के प्रति कारणस्य कारण कौन हो जाएगा दंड दंड घट रूप कार्य के प्रति कारणस्य दंड से पूर्ववर्तितता येन रूपेण गृह्य दंड किम अवच्छिन्न होकर ग्रहण होगा दंडत्व त कहते येन रूपेण अर्थ दंडत्व गृह्यते तत्कार्य प्रति रूपेण तत्कार्यम अर्थ घटना तदूपन दंड गृहते दंड तदपा दंड ओ अन्य सिद्ध हो जाएगा यथा घटं प्रति दंड दृष्टान अच्छा आगे दिनक में य कार्य प्रति मुक्तावली में कहा गया उसका अर्थ कहते हैं यदूपाव छेदन योग घट नूपेण हाँ य्य प्रति प्रति उसका अर्थ कहते हैं यदर्मावि प्रति ऊपर देना न य्यम प्रति अर्थात यदर्माविन्न प्रति कार्य हो गया घट यमावच्छिन्न घट किम धर्मावच्छिन्न घटतावि तो यदर्माविंद प्रति अर्थवावच्छि प्रति घटर्मतिपेण येन रूपेण अर्थ यदूपाव्छेदन कारण येन ऊपे गृह्यो दंड तो यदूपाव्छेद गृह्यूप से दंड यदूपाव्छेदन अर्थ दंडत्वेन इस प्रकार के होने से निरूपित नियत पूर्ववृत्ति ग्रह यहाँ एक वाक्य लिख ले सकते हैं घटो ना ना घटो नहीं सर गलत हो गया दंड पूर्व में रहेगा ना दंडो घट निरूपित दंडो घट निवृत्ति दंड निरूपित दंडो घट निरूपित पूर्ववृत्ति हाँ ठीक है दंडो घट निरूपित पूर्ववृत्ति होगा तभी <almond> घट निरूपित पूर्वृत्ती दंड इस प्रकार है दंड को बाद में रखने से थोड़ा सुविधा है चलेगा ये तो घट निरूपित पूर्ववृत्ति दंड इस प्रकार की हुआ तो अभी इसमें विशेष्य कौन होगा और विशेषण कौन हो जाएगा दंड दंड विशेष्य हो गया घट निरूपित पूर्वृत्ति दंड तो घट निरूपित ये जो दंड है उसमें घट निरूपित पूर्ववृत्ति आएगा और वो दंड में दंडत्व आएगा इसी प्रकार के दंड में मतलब कुलाल हस्तस्थत्व ये भी आ सकता है दंड हो गया विशेष्य उसमें नाना प्रकार के विशेषण आएगा तभी इसमें प्रकार हो गया कि घट निरूपित पूर्ववृत्तित्व क्योंकि घट निरूपित दंड तभी प्रकार क्या हो जाएगा घट निरूपित पूर्ववृत्तित्व और विशेष्य कौन हो गया दंड विशेषता किसमें रहेगी दंड में इसको ये देख घट तो निरूपित पूर्ववृत्ति ये प्रकार हो रहा है घट निरूपित घट किम धर्म अवच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न तो घटत्वावच्छिन्न निरूपित ये हो गया घट निरूपित घट नि पूर्ववृत्तित्व कहते हैं घट के स्थान पर लिखेंगे घटत्वावच्छिन्न निरूपित आगे दिनो गरी में पंक्ति देखिए। देखिये तत्मावच्छिन्न निरूपित तत्मावच्छिन्न तद धर्म से क्या ले सकते हैं घटत्व घटत्वावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न कौन हो जाएगा घट तो घटत्वावच्छिन्न घट निरूपित घट निरूपित नियत पूर्ववृत्तित्व तो ये घट निरूपित नियत पूर्ववृत्तित्व ये दंड में आ रहा है तभी घट निरूपित नियत पूर्ववृत्तित्व ये विशेषण प्रकार हो रहा है तो कहते हैं कि तत् धर्मावच्छिन्न निरूपित नियत पूर्ववृत्तित्व ये प्रकार हो रहा है किस में प्रकार होगा कहते हैं ज्ञान में हमको ज्ञान कैसा हो रहा है घट निरूपित नियत पूर्ववृत्तिर्दंड इस प्रकार के ज्ञान हुआ तो ये ज्ञान में विशेष्य आएगा जैसे कहते हैं कि घटत्वान घट तो इसमें घटत्व हो तो गया प्रकार और घट हो गया विशेष्य जो ज्ञान होगा इसी प्रकार की यहाँ ज्ञान हो रहा है घट निरूपित पूर्ववृत्तिर्द्ड दंड दंड हो गया विशेष्य तो ये जो ज्ञान होगा ये ज्ञान में प्रकार हो जाएगा घट निरूपित पूर्ववृत्तित्व घट के लिए हम कह दिए घटत्व अवच्छिन्न निरूपित पूर्ववृत्तित्व ये पूर्ववृत्तित्व ग्रह ये ग्रह का ग्रह था ज्ञान पूर्ववृत्तित्व का जो ज्ञान हो रहा है ये ज्ञान का विशेष्य कौन होगा घट निरूपित पूर्ववृत्तित्व ज्ञान ये ज्ञान का विशेष्य कौन होगा दंड विशेष्यता दंड में तरूपित नियत पूर्ववृत्तित्व ग्रह विशेष्यता दंड में रहेगा और विशेष्यता का अवच्छेद कौन होगा दंड विशेष्यता अवच्छेदक सती विशेषता अवच्छेद में आया विशेषता अवच्छेदकिसमें आएगा विशेषता अवच्छेदक हो गया विशेषता अवच्छेद ये दंड आ गया अवच्छेदक सती तिन्न प्रति स्वतंत्र अन्वय व्यतिरक शून्य तद्धर्माविन्न वाक्य का आरंभ में तम से घटत्व घटत्व घटत्विन्नम कौन हो जाएगा घट घट के प्रति स्वतंत्र अन्वय व्यतिरिकून्यत्म दंडत्व में आएगा अर्थात दंडत्व का घट के साथ स्वतंत्र अन्वय व्यतिरक हो जाएगा दंडत्व का घट के साथ हम कहेंगे दंडत्व सती घट सत्व दंड है घटाभाव और दंड को हटा लेंगे ऐसा होगा नहीं होगा तो इसलिए कहते हैं कि स्वतंत्र अन्वय व्यतिरैक शून्यत्व तद्धर्मावच्छिम प्रति अर्थात घटत्वावच्छिम घट प्रति घटम प्रति स्वतंत्र अन्वय व्यतिक शून्यत्म ये भी दंडत्व में आएगा तो दंडत्व में तदर्मावच्छिन्न निरूपित नियत पूर्व वृत्तिव ग्रह विशेषता अवच्छेदक ये भी आया और तदर्मावच्छिम प्रति स्वतंत्र अन्वय व्यतिरक शून्यत्म ये दोनों अंश आया ये दोनों अंश जिसमें आयेगा तदर्मावच्छिन्नम प्रति स्वतंत्र अन्वय व्यतिरक शून्यत्व तदर्मावच्छिन्नम प्रति अन्यथा सिद्धत्व ये जिसमें आएगा ये दोनों धर्मा अभी दंडत्व में ये दोनों धर्म आया वह पदार्थ तदर्मावच्छिन्नम प्रति अन्यथा सिद्ध हो जाएगा अभी तदर्मावच्छिन्न तदर्म से घटत्व घटत्वावच्छिन्न घट घटम प्रति यह दंडत्व अन्यथा सिद्ध होगा ये दोनों अंश जिसमें भी आएगा वो अन्यथा सिद्ध होगा प्रथम हो गया तदर्मावच्छिन्न निरूपित तद्धर्म से घटत्व तो, घटत्वावच्छिन्न तो घट घट निरूपित नियत पूर्ववृत्तित्व पूर्ववृत्तित्व का जो ज्ञान होगा ये ज्ञान का विशेष हो जाएगा दंड तो विशेषता अवच्छेदक दंडत्वम तो उसमें आ जाएगा विशेषता अवच्छेदत्व में आया और घट के प्रति स्वतंत्र अन्वय व्यतिरक शून्यत्म भी दंडत्व में आया तो जिसमें ये दोनों अंश आ जाएगा वो कार्य के प्रति अन्य, अन्यथा सिद्ध होगा ये प्रथम लक्षण हुआ अभी इसमें ये लक्षण में दो अंश दे दिया सती कह करके पूर्व अंश बाद अंश दिया इसका पदकृत्य आगे दिखाएंगे ओ शंकर शंकर केशव वाद सूत्र वंदे भगवन ईश्वर गुरुराज मूर्तिभागि व्योम बद्तहाय दक्षिणमूर्त नम शांति शांति शांति